श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद दक्षिणेश्वर में अपनी दीर्घकालीन साधना की समाप्ति के उपरांत श्री रामकृष्ण देव ने त्यागी भक्तों का संग पाने की इच्छा से एक दिन जगदम्बा को जताया विशेष संसारी व्यक्तियों के साथ बातें करते करते मेरी जिह में जलन होने लगी है जगन माता ने उन्हें आश्वासन दिया चिंता न करो शुद्ध सत्व भक्तों का आगमन होगा फलस्वरूप धीरे धीरे त्यागी युवक गण आने लगे अंतरंग भक्तों में श्री उत्तराखाल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अल्पसंख्यक ईश्वर कोटियों में एक तथा ठाकुर के मानस पुत्र थे जगदम्बा ने पहले से ही ठाकुर को उनके आगमन के संबंध में कह रखा था ठाकुर कहा करते थे राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व मैंने देखा कि माँ ने अचानक एक शिशु को लाकर मेरी गोद में बैठा दिया और बोली यही तेरा पुत्र है सुनकर मैं तो भय से सिहर उठा और बोल पड़ा यह क्या मेरा पुत्र कैसा उन्होंने हंसते हुए समझाया कि सामान्य सांसारिक दृष्टि से पुत्र नहीं बल्कि त्यागी मानस पुत्र तब जाकर मेरी जान में जान आई उस दर्शन के बाद ही राखाल आया और मैं समझ गया कि यही वह बालक है श्री राखाल चंद्र घोष का जन्म बशीरहाट महकमे के शिकराकुलीन ग्राम के एक महान संभ्रांत वंश में 21 जनवरी 1863 सौ ईस्वी मंगलवार के दिन हुआ था आपके पिता श्री आनंद मोहन घोष एक संपन्न जमींदार थे पाँच वर्ष की आयु में ही राखाल की माता कैलाश कामिनी देवी परलोकवासी हो गई इसके पश्चात उनके पिता ने दूसरा विवाह किया और राखाल चंद्रता हेमांगनी देवी के स्नेह मैगोद में पलते हुए बड़े होने लगे उपयुक्त आयु प्राप्त होने पर राखाल को आनंद मोहन ने घर के निकट ही एक विद्यालय की स्थापना कर उसमें भर्ती करा दिया वहाँ पर बालक राखाल ने अपने सुंदर सौम्य आकृति तथा मधुर स्वभाव द्वारा सभी शिक्षकों तथा छात्रों को आकर्षित कर लिया थोड़े ही दिनों में वह छात्रों का अगुवा बन गया अध्ययन आदि में भी उनकी बुद्धिमत्ता व्यक्त होने लगी बालक राखाल स्वभाव से ही मित्रवत्सल था विद्यालय में शिक्षकगण छात्रों को जब दंडित करते तो वह सहानुभूति से विगलित हो जाया करता इसके फलस्वरूप धीरे धीरे शिक्षकों के हृदय में भी कोमलता का संचार हुआ और उन लोगों ने मारने की आदत छोड़ दी विद्यालन शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी राखाल को अच्छा उत्साह था जैसे खेलकूद में उसका जोर न था वैसे ही कुश्ती में भी कोई उससे प्रतिद्वंदिता नहीं कर पाता था गांव के विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में उसकी असाधारण निपुणता व्यक्त हुआ करती थी पिता की ही तरह उसमें भी बचपन से ही फल फूल के उद्यानों के प्रति विशेष लगाव था परंतु इससे यह नहीं सोचना चाहिए कि राखाल सामान्य बालकों की भांति केवल खेल कूद में ही मग्न रहा करता था कभी कभी वह अपने संगी साथियों को लेकर गाँव के छोर पर स्थित काली मंदिर के पास बोधन वृक्ष, वृक्ष, जिसके नीचे शारदीय दुर्गा पूजा का प्रारंभिक अनुष्ठान बोधन किया जाता है, के नीचे स्विर्मित काली मूर्ति की पूजा आज में भी तल्लीन रहता था फिर उनके अपने घर में भी जब धूमधाम के साथ शारदीय दुर्गा पूजा होती तो पूजा मंडप में पुरोहित के पीछे बैठ व पूजा देखते हुए तन्मय हो जाता तथा संध्या समय निर्निमेश दृष्टि से मां की आरती देखते हुए न जाने किस अज्ञात राज्य में हो जाता था संगीत से उसे विशेष लगाव था कभी कभी अपने मित्रों को लेकर गांव के बाहर एक निर्जन स्थान में एक साथ मिलकर श्यामा संगीत काली माता के भजन गाते हुए वह इतना मग्न हो जाता कि उसे देश काल तक का बोध नहीं रह जाता कहीं कोई नया श्यामा संगीत सुनने पर वह उसे सीख लेता तथा वैष्णव भिक्षुकों के मुख से वृंदावन के मुरलीधर गोपाल के भजन सुनते हुए मानो वह शुद्ध बुद्ध खो बैठता